या वशि वर्वेशमखिल ब्रमा जिदेवाशा यत सत्दमशाति सकल रथा ब्रम यदप्लवेकमे भाधे दीर्षाता वंदेहम तम शेषन प रामा शं रामा रामीशं हरि श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुभार वरण प्रभु विमलय जो दायक फल चारुशागर रामचंद्र की पवन सुत हनुमान की है डुबा संख्या एक सौ पंद्रह के बाद ज्ञान पक्षपात कछुराख वेद पुराण संतमत बात मोहन नारि नारिके रूपा, के <सदित> के रूपा। सुन गारे रीते माया भगत सुनऊ तुम दो नारी वरग जा नहीं सबको उन रही भगति पियारी माया खलु नरपति भगत ही सान फूल रघुराया साते नर पति अति माया भगति निरूपमु घसैगा सुर सकाय पादी देक माया कई करम सकु निज प्रभुताई अस विचार जे मुनि भी ज्ञानी जा ची भगति सकल सुख खानी यह रहस्य रघुनाथ करे बेगिन जान कोई जो जान रघुपति कृपा सतन हम रोहन होय गौरव ज्ञान प्रगति करे भेद सुनु सुप्रवीण जो सुनो हो राम पद प्रीति सदाय बी राम की की तो संतन की भाई सब अब अभी कालपुस और गौ संवाद में जब गर्व ने पूछा कि ज्ञान और भक्ति में ज्ञान करे आपने ज्ञान का निराकर भक्ति को क्यों कितना महत्व दिया और भक्ति के पक्ष में इतने क्यों जड़ बने रहे उसका क्या कारण है तो गोपालभूषण भक्ति की महिमा बताते हैं जो ज्ञान में जो बात नहीं है वो भक्ति में है वो कारण बताते हैं उन्होंने तो कई कारण बताए उसमें एक कारण कल देख रहे थे वो दूसरा कारण आज बताते हैं ये और उसके बाद अगले उसमें तीसरा कारण उसमें है पहला कारण तो ज्ञान में जो ज्ञान केवल ज्ञान मात्र है या इसको दूसरे प्रकार के शिष्ट ज्ञान कहते हैं या जिसे बौद्धिक ज्ञान कहते हैं केवल जिस ज्ञान का प्रयोजन आत्मज्ञान नहीं है केवल बुद्धि के द्वारा ज्ञान या लोगों को बताने के लिए सुनाने के लिए ज्ञान ये स्कूली विद्यालयों वाला ज्ञान इस प्रकार का जो ज्ञान है ये व्यक्ति को बचा नहीं पाता और वह माया में फंस जाता है उस ऐसे ज्ञानी व्यक्ति से तो माया ही ज्यादा शक्तिशाली है और वो माया ज्ञानी व्यक्ति को भी मोह में डाल देती है लेकिन वो ज्ञान यदि भक्त समन्वित हुआ तो फिर वो ज्ञान शक्तिशाली हो जाता है ज्ञानी लोग भी माया स्वीकार हो जाते हैं लेकिन तब जब जबकि ज्ञान के साथ में भक्ति भी हो तो जहां भक्ति ज्ञान के साथ में आ गई तो फिर वो औ परमात्मा में स्थित रहता है उसी में डर रहेगा तो ज्ञान प्रधान जो भक्ति है वो अभेद भक्ति है आने जब व्यक्ति अपने जीव भाव से छूट करके आत्मा परमात्मा भाव में स्थित हुआ परमात्मा को अपना शुभ करके देखता है और उसी भाव में दृढ़ता से स्थित है तो जहां जी ज्ञान की बात आती है वहां ये तो कहते ही है कि आत्मा ही परमात्मा है उसको देखो दोनों का एकत्र तो समझो लेकिन उसके बाद ये भी कहते हैं कि चित्त को इसी ज्ञान में स्थित रखो माने इसको भूल नहीं है बीच जो विपरीत संस्कार आते रहते हैं उनके कारण से व्यक्ति सही भाव में आ जाता है संसार में विषयों में चला जाता है तो उससे अपने आप को बचाए रखे जो पितरी वासनाएं हैं उनको अभ्यास करते करते समाप्त करे दिए तो जब उसका चित्त परमात्मा में अभेदभाव से उत्सित हो जाएगा तो वो भी भक्ति ही है अभेद भक्ति है और ऐसा व्यक्ति माया से पार हो जाता है तो इसके माने है भक्ति तो चाहिए वहां भी ज्ञान के साथ में भी तब वो कल्याणकारी होता है और ये कहते हैं कि देखो भक्ति है हो भक्ति में तो ज्ञान होता ही होता है बिना ज्ञान के भक्ति का सवाल ही नहीं इसलिए अगर कोई व्यक्ति भक्त है भक्ति प्रधान ज्ञानी है तो उसमें भक्ति तो है ही है और उसको भक्ति होने के साथ साथ ज्ञान बिना ज्ञान के भक्ति तो हो नहीं सकती इसलिए उसमें ज्ञान समाहित है ऐसा व्यक्ति जो वो जो भक्त है वो भगवान के आश्रित है अंति कभी है जब व्यक्ति भगवान के आश्रित हो भगवान पर, पर समर्पित हो और भगवान पर अवलंबित हो उन्हीं के ऊपर इस प्रकार से जब रहेगा तो वो माया से पार हो जाता है जब तक जीव भाव में है तब तक माया है जीव जब परमात्मा में समर्पित हो गया तो वही परमात्मा भाव को प्राप्त हो गया तब फिर वहां माया का प्रभाव उसके ऊपर भी नहीं होता इस बात को कल बता रहे थे कि ऐसे करके समझ लें कि जैसे स्त्री और पुरुष संसार में उदाहरण है तो पुरूष शक्तिशाली होता है स्त्री कमजोर होती है स्त्री पुरुष के ऊपर निर्भर करती है लेकिन फिर भी स्त्री जो है वो शक्तिशाली कई मानों में है एक इस माने में कि स्त्री में अज्ञान अधिक है जलता अधिक है जलता अधिक जड़ता होने के कारण से स्त्री पुरुष के अधीन होते हुए भी उसकी अधीनता नहीं मानती उसमत रहता ये स्त्री का स्वभाव इस प्रकार का है ऐसी करके माया और परमात्मा परमात्मा है पुरुष परमात्मा तो है चेतन और माया है जड़ जड़ होते हुए भी माया अशक्त है अशक्त है कि मैंने माया जो है हो अपने आप से जल होने के कारण कुछ नहीं कर सकती वो परमात्मा के अधीन है जैसे भगवान ने अरण कांड में लक्ष्मण जी को बताया देखो एक रचयी जग नि ताके, के प्रभु प्रेरित नहीं निज बलता के प्रभु प्रेरित नहीं निजी बल ताके, ताके मैंने माया को अपना बल है ही नहीं तो अबला है माया भी तो उसमें बल कहां से आया वो परमात्मा की बल से उसका बल है नहीं तो कोई बल नहीं ऐसी तो तो स्त्री को अगर कोई बल प्राप्त है लोग में तो पुरुष के बल से वो बलवान है लेकिन फिर भी जब वो हो के कारण से वो हो उसको अपने अधीन करना चाहती है उसका स्वभाव है जो पुरुष मेरे अधीन रहे वो उसके ऊपर हावी रहती है पुरुष चाहे उसको स्वीकार करे या न करे उसकी महानता को लेकिन वो अपना राम जमाई रहेगी पंचक दिखाई रहेगी शक्ति दिखाई रहेगी इस प्रकार का स्त्री का स्वभाव जैसे ऐसी माया का स्वभाव माया भी अपने बल के द्वारा उसी परमात्मा से जिससे कि बल से बलवान है माया उसी के ऊपर अपना प्रभाव दिखाने की कोशिश करती है तो परमात्मा तो चलता नहीं लेकिन परमात्मा का जो जीव रूप है फिर तो जीव के ऊपर उसके ऊपर जल जाता है तो जीव को अपने अधीन कर लेती है एक पुरुष और एक है पुरुषोत्तम तो माया का प्रभाव पुरुष के ऊपर तो चल जाता है लेकिन पुरुषोत्तम नहीं चलता <tah> तो ये है कि माया का ये स्वभाव इस प्रकार से करती है तो ये तो कल दिखाया कि माया से उद्देश्य अंतिम उद्देश्य क्या है कि माया से छुटकारा हो तो ज्ञान के द्वारा माया से छुटकारा होने में संदेह है क्योंकि माया सर भी ज्ञानी व्यक्ति को जो ज्ञानी उन पर चिटाफा रही बरे आई बिमो बस कर रही ऐसे दूसरे स्थान पर कहा कि ज्ञानियों के चित्त को ये माया हरण कर लेती लेकिन है लेकिन यह है भक्तों के चित्र को हरण नहीं कर सकती उनके ऊपर इसका प्रभाव नहीं पड़ता भक्त जहां भगवान के आश्रित है तो माया को उसके ऊपर प्रभाव नहीं डाल पाती एक बात तो ये कल बताई अब एक दूसरी युक्ति देते हैं आज दूसरे प्रकार से विचार करो कि ज्ञान और भक्ति में क्या अंतर है अब ऐसे कहते हैं यहां नफरत रात कछराकों यहां ये कहते हैं कि जो हम जो कुछ बता रहे हैं ये है कि भक्ति प्रधान है श्रेष्ठ है ज्ञान प्रधान श्रेष्ठ नहीं है ये कोई हमारे पक्ष की बात नहीं है देश प्राण संतम भाक हूं ये तो सभी का मत प्रकार का है जब कोई एक तो अपना दिखाना चाहता है कि मैं अपनी हृकर्मी की बात नहीं कर रहा हूं तो उसे कहीं उदाहरण देने पड़ते हैं कि देखो वेदों में ऐसा लिखा प्राणों में ऐसा आम हम संत ने ऐसा था हम संत ने ऐसा ऐसे कर तो वहां से पड़ता है ऐसे ही कहते हैं कि तो सभी संतों ने सुखियों प्राणों सबने ऐसे ही कहा है ये कोई मेरा हृकर्मी पक्षपात नहीं लोमस रेष में जो ज्ञान का पक्ष किया था वो तो उन्होंने पक्षपात किया था और काम कहते हैं हम जो भक्ति का पक्ष कर रहे हैं बता रहे हैं श्रेष्ठ इसमें कोई पक्षपात की बात नहीं है तो यथार्थ बात है भक्ति से ज्ञान को श्रेष्ठ बताना पक्षपात लेकिन भक्ति को ज्ञान से, से श्रेष्ठ बताना पक्षपात नहीं है क्या कि भक्ति के वास्तव में श्रेष्ठ है तो फिर पक्षपात की बात क्या जो सबके बात है सो बता रहे हैं पक्षपात का ये कहते हैं इसलिए मौन नारी नारी के रूपा अब जो भक्ति की श्रेष्ठता बताते हैं ऐसा समझो कि एक सिद्धांत ये है कि मोहन नारी नारी के रूपा पन्नगारी रीत अनुपा पन्न के मन सर्व हरी के मत्रु मन हे जरूर पन्नगारी गरुड़ ये रीत अनुपा यह अनुपम रीति है क्या रीति है कि मोहन नारी नारी के रूपा अब कहते माया भगत सुनो तुम सो अब तुम सुनो माया और भक्ति ये माया और भक्ति दोनों ही नारी रूप है माया भी नारी और भक्ति भी नारी तो माया भगत सुनो तुम दो नारी वर्ग जाने सब सबको ये दोनों ही नारी वर्ग में पुरुष तो उसमें से कोई नहीं तो जब दोनों ही स्त्री है तो फिर मोहन नारी नारी के रूपा इसलिए भक्ति जो है माया पर मोहित नहीं होती नहीं। और माया भी भक्ति पर मोहित नहीं होती इनका दोनों का एक दूसरे पर मोह आकर्षण है ही नहीं, ये बिल्कुल विरोधी हैं एक दूसरे के माया जब स्थान में आसक्ति सब सक रख लो तो दिखाई देने लगेगा देखो विषयों में जो आसक्ति हो, तो फिर परमात्मा में भक्ति नहीं अगर परमात्मा में भक्ति है तो विषयों में फिर तो तो आसक्ति नहीं दोनों में से एक ही रह सकते दोनों की विपरीत दिशाएं विपरीत दिशाएं माने एक उत्तर तो दूसरा दक्षिण की तरफ इसलिए माया भक्ति को आकर्षित करे या माया भक्ति को आकर्षित करे कह नहीं अब कारण ये बताते हैं मोहन नार नार के रूप में जैसे कि संसार में देखा जाता है कि पुरुष तो स्त्री के रूप में मुग्ध है स्त्री भी पुरुष के रूप आकर्षित हो सकती है मुग्ध हो सकती है लेकिन जहां स्त्री स्त्री होगी तो वहां एक दूसरे को जानता है सुंदर रूप कुछ भी हो लेकिन स्त्री आकृष्ट नहीं होगी उसने कोई उसका आकर्षण नहीं होगा एक दूसरे को देख करके तो आकर्षण के दो कारण है एक तो ये हो सकता है कि रूप आकर्षण का कारण हो सकता है और दूसरा जो आकर्षण होता है उसके मन का विकार भी हो सकता है जिसके कि मन में विकार है वही आकर्षण भी होगा जब मन में विकार ही न तो हो तो आकर्षण क्यों होगा विषयों में तो यहां पर स्त्री का दूसरे स्त्री के प्रति मानसिक विकार भी नहीं होता <coughs> दूसरे स्त्री का रूप भी होगी तो वो आकर्ष्ट नहीं होगी इस ये स्थिति बताई दीजिए सिद्धांत जैसे संसार का है वैसे ही कहते हैं भक्ति में लगा लो माया में लगा लो अभी कोई तो भक्ति और माया तो स्त्रियां नहीं है लेकिन स्त्री वर्ग की हैं तो वही नियम इनके ऊपर वही लागू हो जाता है जो संसार में लागू होता है कभी तो कभी तो इस प्रसंग को लेकर के बहुत पहले हम सुना करते थे लोग रामायण पढ़ते थे तो एक शंका उठाते थे, थे कहते थे जनकपुरी में तो तुलसीदास जी कहते हैं कि जब भगवान राम को देखा तो सब स्त्री पुरुष सम्मोहित हो गए भगवान को देख करके मोहे सकल वहां पर सभी स्त्री पुरुष सम होना पड़े लेकिन ये कहते हैं कि फिर भी कैसे हो सकता है <kuh> क्या क्या पुरुष को देख करके तो पुरुष मोहित नहीं हो सकता स्त्री भी मोहित होनी चाहिए देखकर भगवान न होते किस को पुरुष मोहित हो स्त्री को सी में न लेकिन वहां यह नियम बदल गया तो वहां नियम बदल जाने का कारण दूसरा है वहां मोह का तातपरी कुछ अलग है वह है कि भगवान के सुंदर कुछ रूप को देख करके सब विमुग्ध हो गए ऐसा सुंदर रूप कहीं देखा ही नहीं ये हुआ लेकिन किसी के मन में काम विकार पड़े हुआ उसके कारण वो देख वो, वो तातपरी वहां पर विमुग्ध हो गए लेकिन वैसे अन्यत्र जहां कहीं पुरुष स्त्री को देखता है तो उसका जो सुंदर रूप देख करके मोहित हुआ उसमें तो काम विकास व्यक्त हो जाता है तो वो बताते हैं कि यहां इस प्रकार से स्त्री स्त्री को देखेंगे तो काम विकास उत्पन्न नहीं होगा तो मोह ने नारी नारी के रूपा ये बात बताई इसी प्रकार से ऐसा आकर्षण नहीं होगा कि जैसे पुरुष का स्त्री का स्त्री का पुरुष के प्रति हो जाता वैसा स्त्री स्त्री के बीच में नहीं होगा इसी प्रकार से माया का और भक्ति का भी वही जीम समझ लो ये सब चाले बात समझाते हैं लेकिन तात्विक रूप से विचार रखो देखते ही माया जीव को संसार की तरफ खींचती है पर भक्ति जीव को परमात्मा की ओर खींचती है तब तो जब भक्ति परमात्मा की तरफ जीव को ले जाएगी माया जगत की तरफ विश्वों की तरफ ले जाएगी तो इन दोनों तालमेल नहीं बैठेगा दोनों में सलाह नहीं हो सकती दोनों में एक दूसरे के प्रति आकर्षण हो प्रेम हो एक दूसरे का संबंध हो ऐसा नहीं हो सकता जो व्यक्ति विषासक्त होगा माया में पड़ा होगा नहीं आएगी जिसमें भक्ति आ जाएगी वो माया उसमें नहीं दे सकती उसे कभी कभी लोग जो है ये भक्ति के ये ज्ञान की इन राशियों को न समझ करके छिछली भक्ति ये छिछला ज्ञान रहता है और भी क्या बाधा रहा है, है अरे भक्त हैं तो भी विषयाशक्ति में पड़े हुए और अपने आप को भक्त समझ रहे तो वो भक्ति नहीं है वो बनावटी भक्ति अब वास्तविक भक्ति नहीं भक्ति वास्तव में पड़ है जब विषयाशक्ति नहीं ऐसे ही ज्ञान भी व्यक्ति में है तब तक तो यथार्थ ज्ञान नहीं है उसका बौद्धिक ज्ञान शाब्दिक ज्ञान मात्र है जब तक वो विषयों में आ सकते हैं धन परिवार इन सब में लिप्त है इनके सुख चाहता है स्कृत चाहता है सब चाहता है इनकी शक्ति जब तक आ सकती हैं उसके माने में न व्यक्ति में है न ज्ञान है और न भक्ति है ऊपरी दिखावी बातें भले ही हों साधक हो तैयारी तो कर रहा हो कोशिश कर रहा हो कि भक्ति आ जाए ज्ञान आ जाए लेकिन ज्ञान हो चाहे भक्ति हो व्यक्ति में तब आया जब विषयाशक्ति समाप्त हो तो माया विषयाशक्ति ही माया है माया तो मुख्य रूप यही है कि जब जीव जो है विषयों की तरफ आकर्षित होता है जबकि विषय लिखा है दुखदायी है फिर भी उनको सुखदाई समझता है उनमें लिप्त होता है उनमें सुख समझता है भूगता है दूसरे लगता है जो मानो सुख है वो भ्राम की मान पर यथार्थ में सुख नहीं है काल्पनिक है भ्रांति है उसको ही सुख मानता रहता है ये समझता हुआ उसने पड़ा हुआ लेकिन फिर भी समझे हम नहीं है तो कहाँ ज्ञानी हो गया फिर भी वो समझे कि हम भगवान के भक्त हैं तो कहाँ भक्त हो गया ये कहने का तात्पर्य इस प्रकार से ये तो ऐसे देखते है कि माया भगत सुनो तुम दो नार वर्ग जान सब कहू और पुण रवि भी रही भगत प्यारी माया घन नृत्य की और भगवान के लिए भक्ति प्रिय है माया प्रिय नहीं है ऐसा समझ लो कि भगवान की, की दोनों ही शक्तियां हैं भक्ति भी भगवान की शक्ति है और माया भी भगवान की शक्ति है तो माया भा, भगवान को प्रिय नहीं है भगवान की शक्ति जरूर है एक है शक्ति तो ऐसे कह सकते हैं कि भक्ति जो है वो हो भगवान की पॉजिटिव शक्ति है और माया जो है भगवान की निगेटिव शक्ति है माया वही है जो परमात्मा के जो लक्षण हैं उनकी जो विपरीत लक्षण वाली है वो उसका नाम माया है परमात्मा सत्स्वरूप माया असत्रुप परमात्मा चेतन स्वरूप तो माया जड़ परमात्मा आनंद स्वरूप माया दुख परमात्मा अखंड रस तो माया विभत नाम रूप आत्मा परमात्मा अपनी पर, सत्ता से विद्यमान तो माया परमात्मा की सत्ता के ऊपर निर्भर ये सब उसकी विपरीत बातें जितनी माया में है वो परमात्मा भी विपरीत इसके माने ये माया क्या है परमात्मा की निगेटिविटी है उसका निषेधात्मक रूप है उसका ऐसे कह सकते हैं तो निषेधात्मक रूप जो माया का है ये भगवान को कैसे प्रिय हो सकता है जब परमात्मा के विपरीत लक्षण वाला है वो लेकिन अब वो क्या करें वो परमात्मा में है तो है वो माया भगवान ने इसलिए थोड़ी दिशी माया भगवान को बहुत प्रिय इसलिए रह सी तो वो तो जब सतस्वरूप परमात्मा है तो असत रूप उसकी एक निगेटिविटी होगी ही होगी इसके कारण वो है बसल क्या इस माया से छुटकारा करने के लिए जीवों को छुटाने के, जीव के लिए जीव परमात्मा के रूप है एक है उसी का प्रतिबिंब है उसी का रूप है तो भगवान को कोशिश करनी पड़ती है कि जीव जो प्रतिबिंब रूप हमारा ही है इसको माया की जाल से छुड़ा तो भगवान को भी कोशिश करनी पड़ती है माया की जाल से छुड़ाना अब माया को तो भगवान नष्ट नहीं कर सकते माया से जीव को छुड़ा सकते हैं इसलिए भगवान अवतार लेते रहते हैं उपदेश देते रहते हैं वो तरीका बताते रहते हैं जिससे कि जीव परमात्मा की तरफ बढ़े आगे माया से पीछे रहे, माया के आकर्षण में न पड़े उसके जाल में न पड़े ये सब भगवान बताते भी रहते हैं गीता में भगवान इसीलिए उपदेश दे देते हैं अवतार भी हैं। लेते हैं भगवान को इसलिए अवतार लेते हैं कि जीवों को सन्मार्ग दिखावें माया के जाल में जीव न फंसे दुखी न हो ये भगवान का यही मुख्य कार्य ही है वो अपने तो उनको करना पड़ता है ये सब कार्य इसके माने ये है कि माया जो है भगवान को प्रिय नहीं है भक्ति भगवान को प्रिय है भक्ति भगवान को प्रियता के भक्ति से क्या मतलब है कि जो जीव भगवान के अनुकूल है भगवान के शरण में है माया के चार में नहीं फंसा वो जीव भगवान को प्रिय माने भगवान उस जीव को अपना आनंद दे सकते हैं उसको सुरक्षा दे सकते हैं शांति प्रदान कर सकते हैं ये सब भगवान ऐसे जीव को दे सकते हैं तो जहाँ भक्ति है ये भक्ति भगवान की का पॉजिटिव सकती है जब मैंने जीव परमात्मा की तरह बढ़ता है तो परमात्मा सत स्वरूप है और भक्ति भी सत्स्वरूप का है माया की तरह समीक्षा नहीं है और भक्ति जो है जीव के मिथ्यात्व को भी मिटा करके सतरूप प्रदान करती है भक्ति के कारण ही जीव माया के कारण तो जीव मिथ्या में पड़ा रहता है जीव स्वयं अपना मिथ्या है लेकिन अपने आपूसर समझता रहता है ये भ्रांति में पड़ा रहता है लेकिन भक्ति जीव को परमात्मा के पास लेकर के उसकी भ्रांति से छुटकारा करके ये धारकूफ भाव को प्राप्त कराती है तो इसलिए भक्ति जो वो हो भगवान की पद्धति शक्ति है तो इस प्रकार से देखते हैं कि ये भक्ति भगवान को प्रिय और माया भगवान को अप्रिय तो अब जो भक्ति का सहारा लेगा तो उसे भगवान का फल प्राप्त हो जाए और जो माया का सहारा लेगा तो उसे भगवान का फल प्राप्त नहीं इसीलिए कहते हैं कि देखो संसार में जो अधिकांश लोग हैं वो माया की जाल में पड़े हुए हैं और उसी का आश्रय लिए हुए धन संपत्ति परिवार भौतिक सुख बस उन्हीं में रचे पचे हुए हैं तो ये सब माया नहीं पड़े हुए हैं उसी में तो उसका परिणाम ऐसे लोगों को कि यह असत संकल्प हो जाते हैं माने ये जो है इनमें सत्य संकल्पत्व तो नहीं रह जाता दुर्बलता आ जाती है जीव दुर्बल जितना जितना जीव जो है इनमें आसक्त होगा विशेषक्त तो में पड़ेगा उतना ही अधिक दुर्बल होता चला जाता है पराधीन होता चला जाता है विवश होता चला जाता है और दुखी होता चला माया पर प्रकार के माथ चाहती है मैंने माया के चक्कर में पढ़ करके मुह में पढ़ करके जो जो उसे नहीं करना चाहिए वो वो करता है नाटक तरह तरह के उसे करने पड़ते हैं सब तो ये दीन दशा जीव की हो जाती है माया से अधीन हो जाती है <laughs> लेकिन जीव यदि माया के अधीन न हो परमात्मा के अधीन हो तो वो भक्ति परमात्मा के जीव को परमात्मा के सम्मुख करती है तो परमात्मा की जो शक्ति है वो जीव को प्राप्त होती है जैसे जैसे जीव परमात्मा की तरफ अभिमुख होता है उसकी शरण में जाता है वैसे वैसे जीव की दुर्बलता सनाप होती है जीव की दुर्बलता के बाद शारीरिक शक्ति से मतलब नहीं है जीव की दुर्बलता जो है उसकी माया से अधीन होना प्राधीन होना दिवसता होना दुख आता है तो दिवस होकर के दुखी भी होता है ये जो जीव की दीनदशा है ये सब दुर्बलता उसकी छोटती है जैसे जैसे भगवान के शरण में गया भगवान का स्मरण किया भगवान को जाना वैसे जीवन में शक्ति आने लगती है उस शक्ति के बल पर फिर वो अपने आप को स्वतंत्र अनुभव करने लगता है मुक्त अनुभव करने लगता है अमृतत्व तो का अनुभव करने लगता है ये जीव के बल का लक्षण है जैसे जैसे जीव में बल आ जाता है तैसे तैसे उसमें आत्मभाव आ गया और वो अपने आप को समझता है कि हम मर्ण नहीं है हम पराधीन नहीं हैं, दुख हम, दुख का हमसे कोई संबंध नहीं है हम तो स्वयं आनंद स्वरूप है ये सब लक्षण भक्ति के बल पर ज्ञान के बल पर वृत्ति के अंदर आने लगता है इसलिए कहते हैं कि ये भक्ति जो है भगवान को प्रिय है उन्हें तो रघु बी रही भगत प्यारी माया खल नर्तकी विचारी कहते हैं माया तो खल कि तो मैंने निश्चय है बिचारी नर्तकी मात्र है अब ऐसा संबंध हो डांग में नर्तकी कहकर के ये दिखाया जैसे कोई एक राजा है तो एक राजा की एक रानी तो एक तो रानी है और एक दरबार में राजा बैठता है तो एक नर्तकी आती है नर्तकी आती है तो नाश सिखाती है अपना गाना सुनाती है नाचती है तो अब राजा नर्तकी को तो नाश देख करके जना तो प्रसन्न हो लेकिन उसको जो है, तो है वो प्रिय वो हो नर्त होगी उसको तो प्रिय तो अपनी राजी ही हो ऐसे करके भक्ति तो भगवान की ली अपने ली एक प्रकार से अर्भांगनी है अपनी ली है भक्ति इसलिए वो तो भगवान को प्रिय है जैसे कि राजा को अपनी पत्नी प्रिय हो लेकिन माया जो है वो नर्तकी के समान है ना उसका देख लो बस उसके बाद उससे कोई संबंध नहीं उसमें कोई प्रीति उसमें नहीं ऐसे करके बताते हैं कि देखो भगवान के लिए भी भगवान की मानो दो स्त्रियां हैं एक भक्ति है और एक माया है तो भगवान को भक्ति से तो प्रेम है उसे अपनी है और माया एक नर्तकी के समान है माया खलो नर्तकी विचारी चारी जमाने उसको वो पद प्राप्त नहीं है जिस रानी को पद प्राप्त हो नर्तकी को कहा वो पद प्राप्त राजभर राज में राजा बैठता है उसके साथ रानी भी सिंघासन पर बैठती लेकिन नर्तकी भी तो सिंघासन में जाकर के थोड़ी बैठा है उसको वो अधिकार छोड़ है तो आप ये इश्ते दिखाते हैं कि ये नर्तकी के समान नाचने वाली नर्तकी इस प्रकार से माया है और माया नर्तकी दिखाई देती है जो माया के साथ में हो जाए माया के बस में हो जाएगा तो वो जीव भी नाचता है न मरकटती नाही जैसे कि जो वो हो कोई जो है वो नस मदारी जैसे कि बंदर को नचावे ऐसे करके माया फिर कर जीव को नचाती जीव जो जगह जगह भागा करता है हाय करता करता है कहीं किसी से हाथ जोड़ रहा है किसी की खुशामद कर रहा है कहीं वो जो लज्जाजनक कार्य है वो कार्य कर रहा है इस प्रकार से करता हुआ घूमता जी सख्त जीवता है ये माया उसे लिटा रही है माया नाच रही है जीव को लिठा रही है सारे संसार को देखो तो बस इसी माया के नाच में नाच रहे हैं तो मन में गलानी होती लोगों दुख लगता है लेकिन माया के बश में होकर के क्या हैं कि भाई क्या करें करना पड़ता है लेकिन लोग तो जैसे कोई भ्रष्टाचारी वो बड़ी आमदनी के लिए करता है तो वो जानता है कि काम कर रहे हैं और वो सब पैसा लेते हुए उसको झुठित भी लगती है और अच्छा नहीं लगता ऐसा लगता है कि हम एक कोई तो अपराध कर रहे हैं लेकिन क्या कहता है कि भाई क्या करें सब करना पड़ता है क्यों करना पड़ता है सब ये न अरे साहब बच्चों के लिए सब करो अभी बच्चों के लिए सब करना पड़ता है ये बच्चे का हो जाइए मने मने स्त्री के लिए बच्चे के लिए जहां उनको पाला सबको तो उनके पोषण के लिए फिर माया सब न छाती सब ये कार्य के कार्य कराती है कर उसे करवाती है ये सब उसका जो निशाना है माया तो ये दिखाते हैं जिस प्रकार से माया का प्रभाव ये तो भगत ईसानुकूल रघुराया भगती जो भक्ति है भगवान उसके अनुकूल है भगती ईसानुकूल रघुराया ताते ते दरपति अति माया ये भी बता दे वो जो रूपक चल रहा है उसी को बताते जाते जैसे मंड राजा है उसकी पत्नी है तो वो तो रानी है साम्राज्य है राजा के साथ संगन पर बैठी हुई है और नर्तकी नाचने वाली अब वो नर्तकी जो है वो वो हो रानी से चलेगी कहीं ऐसा न हो रानी राजा से कह दे अब तो नर्तक नहीं रही तो दूसरे दिन से उसका नचानक भी बंद हो जाए और जब पुरस्कार मिलता तो वो भी बंद हो जाए तो उसकी भी खुशामद करी तो इस प्रकार के कहते हैं कि ऐसी करके ये है नर्तकी जो है ये माया जो है भक्ति से डरती है तो ताते ही दर्पति यति माया और राम भक्ति भगति निरुपम निरूपाधि कहते भगवान की भक्ति जो हो इसलिए निरूपम है निरुपमन जितनी महान से जो सुंदर भक्ति है ऐसा कुछ और कुछ भी नहीं है न योग है न ज्ञान है न अन्य कोई साधन है जितनी सुन्दर भक्ति है इसलिए अनुपमेय भक्ति रहेगी भक्ति अवश्य करना चाहिए व्यक्ति को और निपाधि भक्ति के साथ में कोई उपाधि भी नहीं ज्ञान के साथ तो उपाधि है ज्ञानी व्यक्ति तो मायापी का न फस जाता है उसको तो उपाधि लग जाती है लेकिन भक्ति के साथ में कोई उपाधि नहीं वो तो भगवान की शान में है तो भगवान उसकी निरंतर रक्षा करते हैं तो वसई जा सदा उपाधि और जिसके हृदय में ये भक्ति सदा बात करती है अबाध बात करती कि मैंने कभी हटती नहीं देखो ये बात भी बीच बीच में संकेत देते रहते हैं भक्ति के माने ये नहीं कि कभी कभी हफ्ते दस दिन में एक दिन जो आ गया तो भगवान की भक्ति हो गई चक्कर दिया कीर्तन बोल दिया और बाकी ठंडे ऐसी भक्ति से काम नहीं चलेगा भक्ति ऐसी होनी चाहिए अबाध भक्ति हो उस अबाध शब्द आ गया क्योंकि वसई दास हो रिसके हृदय में ये भक्ति बास करे लेकिन अबाध भक्ति हो मनुष चौबीस घंटे निरंतर भक्ति रहे मनुष्य चित्त परमात्मा में ही हटा रहे वहां से हटे नहीं बिल्कुल भूले नहीं परमात्मा को ऐसा अगर कोई व्यक्ति है ऐसी भक्ति है तो तेज लोग माया सबुचाई उसको देखकर के माया जो हो सकती है कि मनुष्य के पास नहीं जाती दू ब माया के ऊपर कोई प्रभाव नहीं डाल सकती अब इसीलिए कहा कि तो कोई भक्ति भी बीच बीच में ऐसा कर दे भगवान की भक्ति को भूल जाए और फिर विश्वास शक्ति में पड़ जाए